भारतीय व्याख्यान वेदांत का उद्देश्य भाइयों मैं तुम लोगों को दो चार कठोर सत्यों से अवगत कराना चाहता हूं समाचार पत्रों में पढ़ने में आया कि हमारे यहाँ के एक व्यक्ति को किसी अंग्रेज ने मार डाला है अथवा उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है बस यह खबर पढ़ते ही सारे देश में हो हल्ला मच गया इस समाचार को पढ़कर मैंने भी आंसू बहाए पर थोड़ी ही देर बाद मेरे मन में यह सवाल पैदा हुआ कि इस प्रकार की घटना के लिए उत्तरदायी कौन है चूँकि मैं दांतवादी हूँ मैं स्वयं अपने से यह प्रश्न किए बिना नहीं रह सकता हिंदू सदा से अंतर्दृष्टि परायण रहा है वह अपने अंदर ही सब विषयों का कारण बूढ़ा करता है जब कभी मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूँ कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है तभी मेरा मन बार बार यह जवाब देता है कि इसके लिए अंग्रेज उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि अपने इस दुरावस्था के लिए अपने इस अवनति और इन सारे दुख कष्टों के लिए एकमात्र हम ही उत्तरदायी हैं हमारे सिवा इन बातों के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता हमारे अभिजात पूर्वज साधारण जन समुदाय को जमाने से पैरों तले कुचलते रहे इसके फलस्वरूप वे बेचारे एकदम असहाय हो गए यहाँ तक कि वे अपने आप को मनुष्य मानना भी भूल गए सदियों तक वे धनी मानियों की आज्ञा सिर आंखों पर रखकर केवल लकड़ी काटते और पानी भरते रहे हैं उनकी यह धारणा बन गई कि मानो उन्होंने गुलाम के रूप में ही जन्म लिया है और यदि कोई व्यक्ति इन पद दलित निर्धन लोगों के प्रति सहानुभूति का शब्द कहता है तो मैं प्रायः देखता हूं कि आधुनिक शिक्षा की ढींग हाँकने के बावजूद हमारे देश के लोग इनके उन्नयन के दायित्व से तुरंत पीछे हट जाते हैं यही नहीं मैं यह भी देखता हूं कि यहाँ के धनी मानी और नौशिक्षित लोग पाश्चात्य देशों के आनुवंशिक संक्रमणवाद आदि अंड कमजोर मतों को लेकर ऐसी दानवी और निर्दयतापूर्ण युक्तियां पेश करते हैं कि ये प्रललित लोग किसी तरह उन्नति न कर सकें और उन पर उत्पीड़न एवं अत्याचार करने का उन्हें काफ़ी सुविधा मिले अमेरिका में जो धर्म महासभा हुई थी उसमें अनान्य जाति तथा संप्रदायों के लोगों के साथ ही एक अफ्रीकी युवक भी आया था वह अफ्रीका की निगरों जाति का था उसने बड़ा सुंदर व्याख्यान भी दिया था मुझे उस युवक को देखकर बड़ा कुतूहल हुआ मैं उससे बीच बीच में बातचीत करने लगा पर उसके बारे में विशेष कुछ मालूम न हो सका कुछ दिन बाद इंग्लैंड में मेरे साथ कुछ अमेरिकनों की मुलाकात हुई उन लोगों ने मुझे उस निग्रो युवक का परिचय इस प्रकार दिया यह युवक मध्य अफ्रीकी के किसी निग्रो सरदार का लड़का है किसी कारण से वहीं के किसी दूसरे निगरो सरदार के साथ उसके पिता का झगड़ा हो गया और उसने इस युवक के पिता और माता को मार डाला और दोनों का मांस पकाकर खा गया उसने जिस युवक को भी मारकर इसका मांस खा जाने का हुक्म दे दिया था पर यह बड़ी कठिनाई से वहां से भाग निकला और सैकड़ों कोसों का रास्ता तय कर समुद्र के किनारे पहुंचा, वहां से यह एक अमेरिकन जहाज पर सवार होकर यहाँ आया उस निग्रो नवयुवक ने ऐसा सुंदर व्याख्यान दिया इसके बाद मैं तुम्हारे वंशानुक्रम के सिद्धांत पर क्या विश्वास करूं? हे ब्राह्मणों यदि वंशानुक्रम के आधार पर चांडालों की अपेक्षा ब्राह्मण आसानी से विद्या अभ्यास कर सकते हैं तो उनकी शिक्षा पर धन व्यय मत करो वरन चांडालों को शिक्षित बनाने पर वह सब धन व्यय करो दुर्बलों की सहायता पहले करो क्योंकि उनको हर प्रकार के प्रतिदान की आवश्यकता है यदि ब्राह्मण जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं तो वे किसी की सहायता बिना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं यदि दूसरे लोग जन्म से कुशल नहीं हैं तो उन्हें आवश्यक शिक्षा तथा शिक्षक प्राप्त करने दो हमें तो ऐसा करना ही न्याय और युक्ति जान पड़ता है भारत के इन दिन लोगों को इन प्रदल जाति के लोगों को उनका अपना वास्तविक रूप समझा देना परमावश्यक है जात पात का भेद छोड़कर कमजोर और मजबूत का विचार छोड़कर हर एक स्त्री पुरुष को प्रत्येक बालक बालिका को यह संदेश सुनाओ और सिखाओ कि ऊंच नीच अमीर गरीब और बड़े छोटे सभी में उसी एक अनंत आत्मा का निवास है जो सर्वव्यापी है इसलिए सभी लोग महान तथा सभी लोग साधु हो सकते हैं आओ हम प्रत्येक व्यक्ति में घोषित करें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत उठो जागो और जब तक तुम अपने अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते तब तक चैन न लो उठो जागो निर्बलता की इस मोह निद्रा से जाग जाओ वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है आत्मा अनंत सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ है इसलिए उठो अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो तुम्हारे अंदर जो भगवान है उसकी सत्ता को ऊँचे स्वर में घोषित करो उसे अस्वीकार मत करो हमारी जाति के ऊपर घोर आलस्य दुर्बलता और व्यामोह छाया हुआ है इसलिए ऐ आधुनिक हिंदुओं अपने को इस व्यामोह से मुक्त करो इसका उपाय तुमको अपने धर्मशास्त्र में ही मिल जाएगा तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोहन निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय हो उठेगी तब तुम आप ही शक्ति का अनुभव करोगे महिमा और महत्ता पाओगे साधुता आएगी पवित्रता भी आप ही चली आएगी मतलब यह कि जो कुछ अच्छे गुण हैं वे सभी तुम्हारे पास आ पहुँचेंगे गीता में यदि कोई ऐसी बात है जिसे मैं अत्यधिक पसंद करता हूँ तो ये दो श्लोक हैं कृष्ण के उपदेश के सार स्वरूप इन श्लोकों से बड़ा भारी बल प्राप्त होता है समम सर्वेश भूतेषु तिषत परमेश्वर विनश्यस्व विनश्य पश्यति सश्यति सम्यन्वस्थितरम न ही नात्मनात्मा ततो याति पर विनाश होने वाले सब भूतों में जो लोग अविनाशी परमात्मा को स्थित देखते हैं यथार्थ में उन्हीं का देखना सार्थक है क्योंकि ईश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते इसलिए वे परम गति को प्राप्त होते हैं इस प्रकार इस देश और अन्य देशों में कल्याणकारी की दृष्टि से वेदांत के प्रचार और प्रसार के लिए विस्तृत क्षेत्र है इस क्षेत्र में और विदेशों में भी मनुष्य जाति के दुख दूर करने के लिए तथा मानव समाज की उन्नति के लिए हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वत्र समान रूप से उसकी विद्यमानता का प्रचार करना होगा जहाँ भी बुराई दिखाई देती है वही अज्ञान भी मौजूद रहता है मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है और यही शास्त्रों में भी कहा गया है कि भेद बुद्धि से ही संसार में सारे अशुभ और अभेद बुद्धि से ही सारे शुभ फलते हैं यदि सारी विभिन्नताओं के अंदर ईश्वर के एकत्र पर विश्वास किया जाए तो सब प्रकार से संसार का कल्याण किया जा सकता है यही वेदांत का सर्वोच्च आदर्श है प्रत्येक विषय में आदर्श पर विश्वास करना एक बात है और प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों में उसी आदर्श के अनुसार काम करना बिल्कुल दूसरी बात है एक ऊँचा आदर्श दिखा देना अच्छी बात है इसमें संदेह नहीं पर उस आदर्श तक पहुँचने का उपाय कौन सा है स्वभावता यहाँ वही कठिन और उद्विग्न करने वाला जाति भेद तथा समाज सुधार का सवाल आपित होता है जो कई सदियों से सर्वसाधारण के मन में उठता रहा है मैं तुमसे यह बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि मैं केवल जाति का भेद मिटाने वाला अथवा समाज सुधारक मात्र नहीं हूँ सीधे अर्थ में जाति भेद या समाज सुधार से मेरा कुछ मतलब नहीं तुम चाहे जिस जाति या समाज के क्यों न हो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं पर तुम किसी और जाति वाले को घृणा की दृष्टि से क्यों देखो मैं केवल प्रेम और मात्र प्रेम की शिक्षा देता हूं, और मेरा यह कहना विश्वात्मा की सर्वव्यापकता और समता रूपी वेदांत के सिद्धांत पर आधारित है प्राय पिछले एक वर्ष से हमारे देश में समाज सुधारकों और उनके तरह तरह के समाज सुधार संबंधी प्रस्तावों की बात आ गई है व्यक्तिगत रूप से इन समाज सुधारकों में मुझे कोई दोष नहीं मिलता अधिकांश अच्छे व्यक्ति और सदउद्देश्य वाले हैं और किसी किसी विषय में उनके उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय है परंतु इसके साथ ही साथ यह भी बहुत ही निश्चित और प्रामाणिक बात है कि सामाजिक सुधारों के इन सौ वर्षों में सारे देश का कोई स्थायी और बहुमूल्य हित नहीं हुआ है व्याख्यान मंचों से हजारों व्याख्यान दिए जा चुके हैं हिंदू जाति और हिंदू सभ्यता के माथे पर कलंक और निंदा की न जाने कितनी बौछारे हो चुकी हैं परंतु इतने पर भी समाज का कोई वास्तविक उपकार नहीं हुआ है इसका क्या कारण है कारण ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है यह भरसना ही इसका कारण है मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि हमें सबसे पहले अपनी ऐतिहासिक जाति विशेषता की रक्षा करनी होगी मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमें अन्यान् जातियों से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अधिकांश समाज सुधार आंदोलन केवल पाश्चात्य कार्यप्रणाली के विवेक शून्य अनुकरण मात्र हैं इस कार्य से भारत का कोई उपकार होना संभव नहीं है इसलिए हमारे यहाँ जो सब समाज सुधार के आंदोलन हो रहे हैं उनका कोई फल नहीं होता दूसरे किसी की भर्सना करना किसी प्रकार भी दूसरे के हित का मार्ग नहीं है एक छोटा सा बच्चा भी जान सकता है कि हमारे समाज में बहुतेरे दोष हैं और दोष भला किस समाज में नहीं है अरे मेरे देशवासी भाइयों मैं इस अवसर पर तुम्हें यह बात बत, बत बता देना चाहता हूँ कि मैंने संसार की जितनी भिन्न भिन्न जातियों को देखा है उनकी तुलना करके मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूं कि अनान्य जातियों की अपेक्षा हमारी यह हिंदू जाति ही अधिक नीतिपरायण और धार्मिक है और हमारी सामाजिक प्रथाएं ही अपने उद्देश्य तथा कार्य प्रणाली में मानव जाति को सुखी करने में सबसे अधिक उपयुक्त है इसीलिए मैं कोई सुधार नहीं चाहता मेरा आदर्श है राष्ट्रीय मार्ग पर समाज की उन्नति विस्तृति तथा विकास जब मैं देश के प्राचीन इतिहास की, की पर्यालोचना करता हूँ तब सारे संसार में मुझे कोई ऐसा देश नहीं दिखाई देता जिसने भारत के समान मानव हृदय को उन्नत और सुसंस्कृत बनाने की चेष्टा की हो इसीलिए मैं अपनी हिंदू जाति की न तो निंदा करता हूँ और न इसे अपराधी ठहराता हूँ मैं उनसे कहता हूँ जो कुछ तुमने किया है अच्छा ही किया है पर इससे भी अच्छा करने की चेष्टा करो पुराने ज़माने में इस देश में बहुत बहुतेरे अच्छे काम हुए हैं पर अब भी उससे बढ़े चढ़े काम करने का पर्याप्त समय और अवकाश है यह निश्चित है कि तुम जानते हो कि हम एक जगह एक अवस्था में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते यदि हम एक जगह स्थिर रहें तो हमारी मृत्यु अनिवार्य है हमें या तो आगे बढ़ना होगा या पीछे हटना होगा हमें उन्नति करते रहना होगा नहीं तो हमारी अवन्नति आपसे आप होती जाएगी हमारे पूर्व पुरु पुरुषों ने प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं पर हमें उनकी अपेक्षा भी उच्चतर जीवन का विकास करना होगा और उनकी अपेक्षा और भी महान कार्यों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा अब पीछे हटकर अवनति की को प्राप्त होना कैसे हो सकता है ऐसा कभी नहीं हो सकता नहीं हम कदापि वैसा होने नहीं देंगे पीछे हटने से हमारी जाति का अदब और मरण होगा अतएव अग्रसर होकर महत्तर कर्मों का अनुष्ठान करो तुम्हारे सामने यही मेरा वक्तव्य है मैं किसी क्षणिक समाज सुधार का प्रचारक नहीं हूँ मैं समाज के दोषों का सुधार करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और हमारे पूर्व पुरु पुरुष समग्र मानव जाति की उन्नति के लिए जो सर्वांग सुंदर प्रणाली बताए गए हैं उसी का अवलंबन कर उनके उद्देश्य को संपूर्ण रूप से कार्य में प्रेरणित करो तुमसे मेरा कहना यही है कि तुम लोग मानव के एकत्व और उसके नैसर्गिक ईश्वरत्व भाव रूपी वेदांती आदर्श के अधिकाधिक समीप पहुँचते जाओ यदि मेरे पास समय होता तो मैं तुम लोगों को बड़ी प्रसन्नता के साथ यह दिखाता और बताता कि आज हमें जो कुछ कार्य करना है उसे हजारों वर्ष पहले हमारे स्मृतिकारों ने बता दिया है और उनकी बातों से हम यह भी जान सकते हैं कि आज हमारी जाति और समाज के आधार व्यवहार में जो सब परिवर्तन हुए हैं और होंगे उन्हें भी उन लोगों ने आज से हजारों वर्ष पहले जान लिया था वे भी जाति भेद को तोड़वाने वाले थे पर आजकल की तरह नहीं जाति भेद को तोड़ने से उनका मतलब यह नहीं था कि शहर भर के लोग एक साथ मिलकर शराब कबाब उड़ाएं या जितने मूर्ख और पागल हैं वे सब चाहें जिसके साथ शादी कर लें और सारे देश को एक बहुत बड़ा पागल खाना बना दें और उनका यही विश्वास था कि जिस देश, देश में जितने ही अधिक विधवा विवाह हो वह देश उतना ही उन्नत समझा जाए इस प्रकार से किसी जाति को उन्नत होते मुझे अभी देखना है